टॉक धर्म साधना के सूत्र नंबर नाइन मेरे प्रिय आंसू जैसे कोई बड़ा बगीचा हो बहुत पौधे भी लेकिन फूल एक भी न खिले ऐसा ही मनुष्य का समाज हो गया है मनुष्य बहुत है लेकिन सौंदर्य के सत्य के प्रार्थना के कोई फूल नहीं खिलते पृथ्वी आदमियों से भर्ती चली जाती है लेकिन दुर्गंध से भी सुगंध से नहीं घृणा से क्रोध से हिंसा से लेकिन प्रेम और प्रार्थना से नहीं कोई तीन हजार वर्षो में आदमियों ने पंद्रह हजार युद्ध लड़े ऐसा मालूम पड़ता है कि सिवाय युद्ध लड़ने के हमने और कोई काम नहीं किया तीन हजार वर्षो में पंद्रह हजार युद्ध बहुत होते हैं प्रतिवर्ष पांच युद्धों की लड़ाई और अगर किसी एक संबंध में विकास हुआ है तो वो यही कि हमने आदमी को मारने की कला में अंतिम इस्तीफा दी है आज जमीन को कोई 50,000 हजार उज्जैन बम तैयार है ये आश्चर्य की बात है कि 50,000 हजार उज्जैन बम जरूरत से बहुत ज्यादा है सात गुने तीन अरब आदमी हैं तीन अरब आदमियों को मारने के लिए सात गुनी तैयारी ही न कर सकी पच्चीस अरब आदमी हो तो इतने बम उनको भी मार सकेंगे सुविधा से लेकिन एक एक आदमी को हमने सात सात बार मारने का इंजाम किया है कि कोई भूल चूक से बच न जाए वैसे एक आदमी एक ही बार में मर जाता है लेकिन शायद बच जाए तो दोबारा हम मार सकें फिर भी बच जाए तो हम सात बार मारने का इंतजाम कर रखें सर्पलस अरेंजमेंट है आदमी को मारने के लिए पचास हजार उज्जैन इतने बम हैं कि पृथ्वी बहुत छोटी इसे मिटाने के लिए वे बहुत ज्यादा है और नागाशाकी में जो एटम गिरा था उस समय लोगों ने सोचा था इससे खतरनाक और कोई ईदात ना हो सकेगी लेकिन 20 साल में उज्जैन बम और सुपर बम्स ने एक अजीब हालत पैदा कर दी और वो ये कि आज हिरोशिमा और नाजा में गिरा हुआ बम बच्चों का खिलौना हो गया उसका कोई मूल्य ही नहीं रह गया एक लाख आदमी एक बम ने मारे थे वह बच्चों का खिलौना है तो क्या हमारे पास जो बम है, उनकी सीमा उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है ये पूरे इतिहास में आदमी ने यही अर्जित किया है विनाश और मृत्यु की इतनी तीव्र आकांक्षा ही अर्जित की तो शक होता है कि आदमी कहीं न कहीं बीमार है अस्वस्थ है रुग्ण है स्वस्थ मनुष्य जीना चाहता है अस्वस्थ मरना चाहता है और ध्यान रहे जब मरने की आकांक्षा बहुत प्रबल हो या मारने की तो उसका एक ही अर्थ होता है कि हमारा मन कहीं बीमार हो गया कहीं कुछ साइकोपैथोलॉजिकल कहीं कोई मनोरोग हमको पकड़े हुए हैं जीने में आनंद कम हो गया है मारने में मिटाने में आनंद ज्यादा हो गया है सुसाइडल आत्मघाती प्रवृत्ति मनुष्य की बढ़ती चली गई है अब हम उस जगह हैं जहां किसी भी दिन हम अपने को समाप्त कर ले सकते हैं आइंस्टीन से मरने के कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे मा के संबंध में आपका क्या ख्याल है तो आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरे के संबंध में मैं कुछ भी न कह सकूंगा चौथे के संबंध में जरूर कुछ कह सकता हूं तो कुछ आदमी ने पूछा आप क्या बात कर रहे हैं तीसरे के संबंध में नहीं कहेंगे तो चौथे के संबंध में कैसे कहेंगे तो आइंस का चौथे के संबंध में एक बात निश्चित कही जा सकती है कि चौथा तो कभी नहीं होगा क्योंकि तो तीसरे के बाद किसी आदमी के बचने की कोई तो उम्मीद नहीं है कि चौथा भी हो सके लेकिन तीसरे के संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है ये जो हम मृत्यु के कगार पर आदमी को खींचकर ले गए हैं इसके पीछे क्या कारण होगा सबसे पहली बात मुझे यह दिखाई पड़ती है कि आदमी के जीवन में आनंद जिसको बिलिस्त कहें वैसे क्षण कम हो गए जीवन दुख की लंबी कहानी हो गया और अगर इतना दुख हो जीवन में तो एक अनिवार्य परिणाम पैदा होता है दुखी आदमी दूसरे को भी दुख देने के लिए आतुर हो जाता है और ठीक भी है जो मेरे पास है वही मैं दूसरे को भी दे सकता हूं यदि मैं दुखी हूं तो मैं दुखी ही दे सकता हूं और कोई उपाय भी नहीं और हम सब दुखी हैं हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ने वाली मुस्कुराहटें बहुत झूठी सच तो यह है कि हमने मुस्कुराहटों का आविष्कार भीतर के दुख को छिपाने के लिए ही किया हुआ है हम ऊपर से हंसते रहते हैं इससे ये भ्रम न हो जाए कि हम सुखी लोग सारी दुनिया में हंसी के कर कहे फूटते एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध से एक सम्राट मिलने गया और उसने बुद्ध से पूछा आप को भी हंसते भी हैं या नहीं तो बुद्ध ने कहा अब भीतर दुख ही ना रहा तो अब हंसी की भी कोई जरूरत न रही क्योंकि हंसी दुख को छिपाने के लिए ही थी। हंसते थे ऊपर से ताकि भीतर का दुख भूल जाए नीचे से किसी ने पूछा था एक बार कि तुम बहुत हंसते हो बहुत खुश मालूम होते हो निचसेना का यह बात ही मत छेड़ो मैं इसलिए हंसता रहता हूँ, कि कहीं रोने ना लगू फुर्सत नहीं रहनी चाहिए अगर अगर बाकी जगह मिल गई बीच में तो रोना आ सकता है तो आंसू न आ जाएं इसलिए हंसने में शक्ति और समय लगाता रहता हूं क्या आपको पता है कि जैसे जैसे मनुष्य का दुख बढ़ा है एक और दूसरी चीज बढ़ी है वो है मनोरंजन के साधन कभी आपने सोचा कि मनोरंजन के साधन दुखी आदमी ईजाद करता है सुखी तो आदमी इतने सुखमय होता है कि मनोरंजन के साधन की उसे जरूरत नहीं होती वो सुखी होता है साधन की जरूरत तब पड़ती है जब हम भीतर हम सुखी नहीं रह जाते फिर शराब की जरूरत है फिर सेक्स के नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे फिर फिल्में खोजनी पड़ेंगी फिर टीवी और रेडियो खोजना पड़ेगा संगीत खोजना पड़ेगा और ये भी दी धीरे धीरे बांसे हो जाएंगे तो फिर मेथकलीन है मारीजुआना है एलएसडी है और कुछ खोजना पड़ेगा लेकिन वो भी सब बांसे हो जाते हैं वो भी सब पुराने हो जाते हैं आदमी का दुख इतना है कि वो सब तरह की हंसी की कोशिश के बाद भी उसे मिटा नहीं पाता है तो वो दुख अपनी जगह रह जाता है और भीतर जब बहुत दुख गिर जाए तो स्वभावता हम दूसरों को दुख देने में रस लेने लगते हैं जब कोई आदमी आनंदित होता है तो दूसरे को सुख देने में रस लेता है असल में आनंदित आदमी की एक ही कसौटी है कि अगर आप दूसरे के सुख में सुखी हो सकें तो आप आनंदित आदमी हैं और यदि आप दूसरे को सुखी करने में सुखी हो सके तो आप आनंदित आदमी और अगर आप दूसरे को दुख में देखकर रस पाते हो और दूसरे को सुख में देखकर दुख पाते हो तो आप दुखी आदमी बड़ी अद्भुत है आदमी की मनोदशा जब वो किसी को दूसरे को दुख में देखता है तो बहुत सहानुभूति प्रकट करता है बहुत सिंपेथेटिक मालूम है और उससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि दूसरे के दुख में वो दुखी हो रहा है लेकिन कभी आपने ख्याल किया जब कोई आदमी किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है तो उसकी आंखों में एक रस भी दिखाई पड़ता है कि वो बहुत आनंद भी ले रहा है असल में दूसरे के प्रति सहानुभूति सिंपथी दिखाने में भी एक बड़ा मजा है क्योंकि जिसके प्रति हम सहानुभूति दिखाते हैं वो नीचा हो जाता है हम ऊपर हो जाता है लोग तलाश में रहते हैं कि कब आपको सहानुभूति दिखलाने का मौका मिले अगर आपके मकान में आग लग गई तो लोग सहानुभूति दिखाने आएंगे लेकिन वही लोग ही कि अगर आपने बड़ा मकान बना लिया होता तो ईर्षा से भर गए होते ये गणित बड़ा अजीब मालूम पड़ता है जो लोग मकान के बड़े होने से ईर्षा से भरते थे वे मकान के जल जाने से दुखी नहीं हो सकते वे दुख दिखा रहे होंगे दुख प्रकट कर रहे होंगे लेकिन भीतर उनके दुख नहीं हो सकता क्योंकि जब मैं किसी के बड़े मकान को होते देखकर खुश न हुए थे तो छोटा हो तो देख होते देखकर दुखी कैसे हो सकते मैं एक घर में ठहरता था उन मित्र ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया था जब मैं उनके घर ठहरा था पहली बार तो सुबह से सांझ तक भी घूम फिर कर मकान को बीच में ले आते कुछ भी बात होती मकान बीच में आ जाता कभी उनका स्विमिंग पूल बीच में आता कभी उनके बाथरूम बीच में आते कभी उनका बगीचा और लान बीच में आता और तीन दिन वहां था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्होंने वहां अपने मकान के संबंध में बात करने के लिए बुलाया हुआ है, दोबारा भी ठहरा था एक बार तब भी वही मकान की बातचीत चली थी मुझे ऐसा लगा था कि शायद मकान ज्यादा महत्वपूर्ण है मकान का मालिक बहुत कम महत्वपूर्ण है क्योंकि तो अपने संबंध में कोई बात नहीं की थी और मकान की ही बात की थी फिर तीसरे बार उनके घर में मेहमान हुआ तो उन्होंने मकान की बात ना उठाई मैं तो पहले से डरा हुआ था कि अब मकान आया अब मकान आया लेकिन वो मकान नहीं आया सांझ हो गई रात होने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि मकान के संबंध में बात कब तो करिएगा तुम तो उनका छोड़िए जाने दीजिए मैंने देखा नहीं था कि तो पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई थी पड़ोस में एक और बड़ा मकान बन गया है दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तब मुझे दिखाई पड़ा कि कारण क्या है वे तो मेरे साथ बगिया में घूमते थे मैंने कहा कि आप मकान की बिल्कुल बात नहीं करते वही मकान है स्विमिंग पूल वही है बगीचा और अच्छा हो गया है फूल और ज्यादा खिल गए हैं उन्होंने कहा कि आप बात ही मत करिए मकान की जब से ये पड़ोस में मकान बड़ा खड़ा हो गया मन बड़ा उदास हो गया बड़ा दुखी हो लेकिन कोई फिक्र ना करिए वर्ष दो वर्ष में इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे तब तक मकान की बात करें ठीक नहीं मगर मतलब पड़ोस के मित्र मुझे बुला के ले गए और उन्होंने मकान की बात की मैंने कहा कब तक जारी रखेगा मकान की बात पड़ोस में कोई बड़ा मकान बन जाए तो मुश्किल हो जाएगी हम दूसरे के सुख में जरा भी सुखी नहीं हो पाते इसलिए दूसरे के दुख में जब हम दुख दिखलाते हैं तो वह झूठा होता है वो डिस्ट्रिप्टिव होता है और हम हंसते चले जाते हैं वहां से हमने सब ऊपर से इकट्ठी कर ली है हमने चेहरे बना लिए एक चेहरा हमारा असली है जो हम भीतर दबाए रखते हैं शायद जिसे हम भी न पहचाने अगर मिल जाए अगर वो आदमी जो मैं असली में हूं मिल जाए मुझे तो मैं भी न पहचानूं क्योंकि इतने दिन से उससे मुलाकात नहीं हूं जिसका अहताब नहीं हुआ और एक चेहरा हमने बना रखा है मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर एक कमरे में दो आदमी मिलते हो तो दो आदमी नहीं मिलते कम से कम छह आदमी मिलते हैं। अगर मैं आपसे किसी कमरे में मिल रहा हूं तो एक तो मैं हूं जो मैं हूं और एक वो रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं और एक वो रहेगा जो आप मुझको समझ रहे हैं और आप भी तीन मैं भी तीन छह आदमी की बातचीत चलेगी और असली आदमी तो बहुत पीछे छूट जाएंगे नकली आदमी आगे आके बात करते रहेंगे मालूम कितनी शक्लें हमने खड़ी कर रखी जो झूठी हैं लेकिन समाज रोज दुखी होता चला गया असल में सुखी आदमी की एक ही शक्ल होती है क्योंकि सुखी आदमी के पास छिपाने को कुछ भी नहीं होता दुखी आदमी को बहुत शक्लें ईजाद करनी पड़ती हैं क्योंकि अपना दुख छिपाना पड़ता है उसे बताने का कोई अर्थ भी नहीं है उसे किसी कहने से कोई कोई प्रयोजन को, को भी नहीं होता है एक एक यहूदी फकीर है ले उसने एक संस्मरण लिखा है उसने लिखा है कि मैं सारे लोगों को देखता रास्ते पर जो भी दिखाई पड़ता हंसता हुआ दिखाई पड़ता जो भी मिलता मौज में दिखाई पड़ता किसी से मैं पूछता कि कही क्या हाल है उनको कहता कि सब ठीक है बड़े आनंद है और मैं भीतर देखता तो सिवाय दुख को कुछ भी ना पाता लोग भी पूछो तो वो कहता बहुत मजे में एक अकेला में ही दुखी था सारे लोग मजे में थे तो मैंने एक दिन रात भगवान से प्रार्थना की कि मुझसे नाराजगी क्या है सारे लोग खुश हैं जिससे पूछो वही कहता है सब ठीक है एक नहीं गलत आदमी एक नहीं परेशान हूं तो मैं तुझसे ज्यादा नहीं मांगता मैं तुझसे इतने ही प्रार्थना करता हूं कि तू किसी भी अनजान आदमी का दुख मुझे दे दे और मेरा दुख उसे दे दे मैं तैयार इस गांव में किसी भी आदमी का दुख लेने को मैं तैयार मेरा दुख बदल गया रात लेमन ने एक सपना देखा और सपना बहुत अद्भुत है उसने सपना देखा कि रात जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई है एक बहुत बड़ा भवन है और गांव भर में एक आवाज गूंजी है कि सब लोग अपने अपने दुख की गठनियां बांधकर अपने अपने कन्हों पर लेकर उस भवन में पहुंच जाए कुलियम तो, तो सबसे पहले भागा उसने सोचा कि शायद दूसरे तो पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि उनके पास तो दुखी नहीं वो सब अच्छे हैं। लेकिन उसने देखा कि लोग उससे भी तेजी से भागे चले जा रहे हैं जिनसे उसने सुबह पूछा था कि कहो कैसे हो और जिन्होंने कहा कि अच्छे हैं, वे भी बड़े बड़े गठे लिए हुए भागे जा रहे हैं सब बड़ी हैरानी हुई गांव में एक आदमी नहीं सारा गांव भागा है अपनी अपनी गठियां लेकर उस भवन में सारे लोग पहुंच गए देख कर वो हैरान है गांव का मेयर भी है गांव का पुजारी भी है गांव का सन्यासी महात्मा भी है सारे लोग हैं सारे लोगों के पास दुख की गठरियां हैं और बड़ी हैरानी ये कि जितनी बड़ी गठरी वो लिए हुए उससे छोटी गठरी किसी के पास दिखाई नहीं पड़ती फिर दूसरी आवाज हुई कि सारे लोग अपने अपने दुख के गठरों को खूंटियों पर तांग दें सारे लोगों ने दौड़ के अपने अपने दुख की गठरियां खूंठियों पर टांगी दी और फिर आवाज हुई कि अब जिसको जो गठरी चुननी हो वो अपनी चुन ले लियन ने लिखा है कि मैं घबरा के भागा दूसरे की गठरी की तरफ में अपनी गठरी की तरफ भी कोई और न उठा ले क्योंकि कम से कम अपने दुख पहचाने हुए तो हैं अनजान अपरिचित लोगों के दुख और गठरिया छोटी नहीं मालूम पड़ती बड़ी ही मालूम पड़ती उसने घबराहट में दौड़ के अपनी गठरी उठा ली कि कहीं कोई और न उठा ले लेकिन वो और भी चकित हुआ सबने अपनी अपनी गठरियां उठा ली थी सभी ने दौड़ उठा ली थी क्योंकि सभी को यह डर लगा था कि कोई दूसरा न उठा ले क्योंकि कल तक दूसरे की नकली शक्ल देखी थी अपना दुख देखा था दूसरे की हंसी देखी आज वो सब झूठ हो गया था आदमी इतने दुख में है और इसलिए हम एक दूसरे को दुख देने के नए नए रास्ते खोजते रहते हैं रिलीजन के नाम पर खोज लेते हैं धर्म के नाम पर खोज लेते हैं सताने के रास्ते टॉर्चर करने के रास्ते पॉलिटिक्स के नाम पर खोज लेते हैं राजनीति के नाम पर खोज लेते हैं। हम कोई भी बहाने से किसी को सताने का रास्ता खोज लेते हमें आदमी को मारना है तो आदमी को मारना बहुत मुश्किल पड़ेगा हिन्दू को मारना आसान है मुसलमानों को मारना आसान है तो फिर हम हिन्दू मुसलमान होकर रास्ते खोज लेते हिंदू मुसलमान न रह जाएं तो सिख हिंदू भी लड़ सकते सिख हिंदू न रह जाएं तो गुजराती मराठी लड़ेगा गुजराती मराठी न रह जाएं तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग लड़ेंगे और कोई भी न रह जाए तो आप सोचते हैं शांति से आप घर में बैठ जाएंगे पति पत्नी लड़ेंगे बाप बेटे लड़ेंगे गुरुशिष्ट लड़ेगा लड़ाई चाहिए दूसरे को दुख देने का उपाय चाहिए दूसरे को सताने का टार्चर करने की व्यवस्था थी। और ऐसा नहीं है कि बुरे लोग ही सताते हैं दूसरों को जिनको हम अच्छा लोग कहते हैं वे भी अच्छे ढंग निकाल लेते हैं सताने के अच्छे ढंग भी होते हैं अब एक महात्मा है वो लोगों को समझा रहा है कि उपवास करो क्योंकि भूखे मरे बिना परमात्मा न मिलेगा अब वो लोगों को सताने के लिए अच्छा रास्ता पहुंचा बहुत रिलीजियस टेक्निक से वो लोगों को सताने जा रहा है उन लोगों से कह रहे हैं सिर के बल खड़े हो जाओ क्योंकि पैर के बल खड़े होना ठीक नहीं है सिर के बल खड़े होने से परमात्मा मिलता है अब परमात्मा ने यह गलती नहीं की उसने आदमी को पैर के बल खड़ा किया महात्मा समझा रहे हैं कि सिर के बल खड़े होने से मिलेगा लेकिन जब सिर के बल कुछ ना समझ खड़े हो जाते हैं तो महात्मा सुखी होना शुरू हो जाता है उसने दूसरों को दुख देना शुरू कर दिया उसने टार्चर करने के रास्ते खोज लिए जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं वे भी सताते हैं हाँ, उनका सताना थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वे अच्छे कारणों से सताते वे आपके हित में ही आपको सताते तब बड़ी मुश्किल हो जाती हिटलर से बचना बहुत आसान गांधी से बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि हिटलर तो सीधा दुश्मन की तरह सताता है गांधी तो आपके हित में सता हिटलर आपकी छाती पर छुरा रख देता है गांधी अपनी छाती पर छुरा रख लेते हैं वो कहते मैं मर जाऊंगा अगर मेरी ना मानी इसको वो अहिंसा कहते हैं दूसरे को मारना हिंसा है अपने को मारना अहिंसा कैसे हो जाएगा अगर मैं आपकी छाती पर छुरा रख के कहूँ कि मेरी बात मान ले तो ये हिंसा है और क्रिमिनल एक्ट है और मैं अपनी छाती पर छुरा रख के कहूँ कि मैं मर जाऊंगा आग लगा के जल जाऊंगा तो मैं महात्मा हो जाऊंगा कि ये भी क्रिमिनल एक्ट है ये भी हिंसा है लेकिन यह अच्छे ढंग की हिंसा है इसमें दूसरे आदमी को हम बड़ी तरकीब से सुता रहे हैं अगर मैं आपके दरवाजे पर बैठ जाऊंगा कौन की भूखा मर जाऊंगा अगर मेरी बात न माने तो मेरी बात गलत हो तो भी तो भी मेरी ये जो अच्छे ढंग की हिंसा है कि आपको मजबूर कर देगी आपको सता देगी बुरे आदमी सता रहे हैं अच्छे आदमी सता रहे हैं हम सब एक दूसरे को सताने में लगे हुए हैं और हमने ऐसी तरकीबें खोज रखी है कि पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे कैसे सता रहे हैं अगर आप किसी एक स्त्री को प्रेम करते हैं तो आप बहुत जल्दी उसे सताना शुरू कर देते एक इस्त्री हैं एक स्त्री अगर आपको प्रेम करती है तो बहुत जल्दी पता नहीं चलता कब उसने आपको सताना शुरू कर दिया हम दूसरे की गर्दन को दबा लेते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनकी गर्दन पर भी फांसी बन जाती है बेटों को बाप सता लेते हैं जब वे छोटे होते हैं बच्चे कमजोर होते हैं बाप ताकतवर होते हैं लेकिन बहुत जल्दी नाव उलट जाएगी बच्चे ताकतवर हो जाएंगे बाप बूढ़े हो जाएंगे फिर बच्चे सताना शुरू कर देंगे बुढ़ापे में बच्चे सता रहे हैं क्योंकि अब वे ताकतवर हो गए बाप ने सता लिया है जवानी में बच्चे कमजोर थे सताना आसान था जब जो सता सकता है एक दूसरे को सता है हम सब एक दूसरे को परेशान कर रहे कुछ लोगों ने तो खोज की है कि सताने वाले नए नए रास्ते खोजते रहते औरंगजेब ने अपने बाप को बंद कर दिया और जब बाप को उसने लाल किले ने बंद कर दिया तो 10 पांच दिन के बाद बातों से खबर भेजी कि यहां अकेले तो मेरा मन नहीं लगता है अगर तुम 30 लड़के मुझे दे दो तुम उन्हें पढ़ाने का काम करूं तो मेरा मन लग जाए औरंगजेब ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि मेरे बाप को दूसरों को सताने के बिना इतना बेमानी लगता था जीना उसने 30 लड़के मांग लिए उसने उनके बीच डंडा लेकर वो बासका बनकर बैठ गया और उनको सताना शुरू कर दिया उनको शिक्षा देने लगा इस संबंध में बहुत खोजबीन चलती है कि बहुत से लोग जो धंधा चुनते हैं उस धंधे में भी उनकी वृत्ति काम करती है वो सताने का धंधा चुन सकते हैं सताने की व्यवस्था चुन सकते हैं ये जो आदमी है दुख से भरा हुआ है ये जो आदमी एक दूसरे को सताए चला जा रहा है और जिसने सारी पृथ्वी को नर्क बना दिया ऐसा कि मैंने सुना है कि एक आदमी मरा तो उसकी पत्नी एक प्रेतात्म विद के पास गई एक भूत प्रेत बुलाने वाले के पास गई और उसने कहा कि मैंने सुना है तुम तो प्रीतात्माओं से बात करवा देते तो हमें जरा अपने पति के संबंध में खबर लेना चाहती हूँ तो उसने उसके पति की आत्मा को बुलवाया उसकी पत्नी ने पूछा कि आप मजे में तो हैं उसने कहा मैं बहुत ही बहुत मजे में एक हूं एकदम आनंद हूं उसकी पत्नी ने कहा और स्वर्ग के संबंध में और कुछ खबरें बताओ? उसने कहा स्वर्ग तुम गलत समझिए मैं नरक में आ गूं तो उसकी स्त्री ने कहा कि नरक में हो और मजे में तो उसने कहा अब पृथ्वी से नरक बहुत सुंदर और स्वस्थ और शांत और आनंदपूर्ण अब पृथ्वी से नरफ बहुत सुखद है मैं तो तुलना में कह रहा हूं कि जहां से आया हूं मर के वहां से नरक बहुत सुखद है स्वर्ग का मुझे कोई पता नहीं मैं नरक में आया हुआ हूं लेकिन मैं तुझे खबर कर दू कि नियम बदल गए पहले जो लोग पृथ्वी पर गुनाह करते थे वो नरक भेज दिए जाते थे अब नरक में जो लोग गुनाह करते हैं वो पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं ये जो इतने दुख से भरा हुआ मनुष्य है इसमें कैसे फूल खिले इसकी जिंदगी में आशीर्वाद से पृठ है इसके जीवन में आनंद की झलक कैसे आए किरण कैसे आए और अगर आनंद की झलक ना आ पाए तो आदमी जिया और न जिया बराबर हो गया जीना और न जीना बराबर हो गया और अगर आनंद की झलक ना आ पाए तो तो जीवन से जो हमें मिल सकता था वो हम ले ही ना पाए पौधा लगा जरूर लेकिन फूल ना खिले दिया ले घर में जरूर लेकिन कभी तो उसमें ज्योति न जली एक वीणा खरीद ली और घर में टिका दी लेकिन कभी उसके तारों पर हाथ न गए और कभी संगीत पैदा नहीं हुआ बहुत लोग ऐसी ही वीणा हैं, जिन्होंने अपने घरों में वीणा को रख लिया है लेकिन उससे कभी संगीत पैदा नहीं होता। वीणा अकेली संगीत पैदा नहीं कर सकती है और जन्म ले लेना काफी नहीं है जन्म के बाद एक और जन्म भी चाहिए जन्म के बाद एक और नया जन्म भी चाहिए एक जन्म तो मिलता है मां बाप से और एक जन्म स्वयं अपने को देना पड़ता है जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता सिर्फ वीणा मिलती है संगीत नहीं मिलता संगीत तो सीखना पड़ता है लेकिन एक बहुत दुर्घटना की बात है कि आदमी और सब सीखता है सिर्फ जीवन नहीं सीखता तो गणित सीखेगा गणित के बिना भी चल सकता है भूगोल सीखेगा भूगोल के बिना भी चल सकता है केमिस्ट्री और फिजिक्स सीखेगा उनके बिना भी चलता रहा है सब सीख लेगा जिंदगी में जो भी है सब सीख लेगा एक चीज पर छोड़ देगा जिंदगी कैसे जी जाए आर्ट ऑफ लिविंग उतना पर छोड़ देगा उसके कोई स्कूल नहीं कोई विद्यालय नहीं कोई शिक्षक नहीं उसमें कोई उत्सुखी नहीं उसका कारण है कि हमने यह मान लिया है कि जीवन हमें मिल ही गया अब और क्या करना है वीणा घर में आए अब संगीत के लिए और क्या करना है वीणा तो मिल गई तो संगीत भी मिल गया वीणा में संगीत नहीं है वीणा केवल अवसर बन सकती है संगीत के जन्म का जन्म में जीवन नहीं है जन्म केवल अवसर बन सकता है जीवन को खिलने का जीवन के संगीत को तो सीखना पड़ेगा अलग से ही सीखना पड़ेगा वो कला अलग से ही हमें सीखनी पड़ेगी मेरी दृष्टि में जिसे मैं धर्म कहता हूं वो धर्म जीवन की कला है वो आर्ट ऑफ लिविंग है लेकिन जिसे हम आज तक धर्म कहते हैं वो तो जीवन की कला नहीं मालूम होता बल्कि वो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जीवन से हारे हुए लोग जीवन से चुप गए लोग जीवन को खो चुके लोग रुग्ण बीमार विक्षिप्त ऐसे लोग जीवन की निंदा कर रहे हैं उस धर्म में अब तक जिसे हमने धर्म कहा है वो बहुत गहरे में जीवन की निंदा है कंडेमनेशन जीवन का विरोध वो लाइफ निगेटिव है लाइफ ऑफर्मेटिव नहीं है जिसे हम अब तक धर्म कहते रहे हैं दस पांच लोगों को छोड़ दें मनुष्य के इतिहास में कोई एक कबीर कोई एक नानक कोई एक बुद्ध कोई एक कृष्ण कोई एक क्राइस्ट आदमी की उंगलियों पर नाम गिन जाएं, उनको छोड़ दें उनको छोड़ के बाकी जो भी हमें धर्म दिखाई पड़ता है मंदिर वाला मस्जिद वाला कुरान वाला गीता वाला वो सब के सब धर्म मनुष्य के जीवन की निंदा कर रहे हैं और जब धर्म जीवन की निंदा करते हो, तो वो जीवन को जीने की कला क्यों सिखाएं? जब धर्म निंदा करते हो तो वो जीवन से मुक्त होने की कला सिखाते हैं वो कहते हैं कि मरो कैसे वो कहते हैं कि असली चीज मरने के बाद है मौत के बाद अब तक के हमारे सारे धर्म पृथ्वी को बदलने की पृथ्वी को ट्रांसफॉर्म करने की फिक्र में नहीं वो कहते हैं कि पृथ्वी तो बेकार है असार है जीवन असली जीवन तो मरने के बाद है किसी स्वर्ग में किसी मोक्ष में किसी वैकुंठ में वहां असली जीवन ये जीवन तो एक सराए है ये जीवन तो एक वेटिंग रूम है स्टेशन का वहां हम थोड़ी देर बैठे हैं हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे अब आप वेटिंग रूम में कभी ध्यान किए वेटिंग रूम को देखकर पता चलता है कि हर आदमी वहां बैठ के उसे गंदा कर रहा है छिलके फेंक रहा है थूक रहा है पान फेंक रहा है और अगर उससे कहिए तो वो कहेगा ये वेटिंग रूम है कोई हमारे हमारा घर है मिनट यहां है आप चले जाएंगे उसके पीछे आने वाला भी यही करेगा उससे आगे आने वाला भी यही करेगा तो वेटिंग रूम अगर गंदगी बन जाए तो आश्चिंत तो नहीं और वेटिंग रूम में अगर दुर्गंध उठने लगे और वहां बैठना मुश्किल हो जाए तो आश्चिंत तो नहीं पिछले पांच हजार वर्षो से निरंतर जिसको हम धर्मगुरु कहते हैं पुरोहित कहते हैं पंडित कहते हैं वो जीवन को कह रहा है ये एक सराय ये एक वेटिंग रूम इसे छोड़ के जाना है इसे सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं ये सुंदर बन भी नहीं सकता वो ये भी कह रहा है कि यहां सुख संभव ही नहीं है यहां दुख ही संभव है यहां सुख मिल ही नहीं सकता और ध्यान रहे अगर 5000 साल तक निरंतर इस बात का प्रचार किया जाए कि जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता तो सुख मिलना बंद हो जाएगा इसलिए नहीं कि जीवन में सुख नहीं मिल सकता बल्कि इसलिए कि पांच वर्ष के प्रचार का परिणाम होता है मैंने सुना है कि की विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक एक छोटा सा प्रयोग कर रहा था वो ये जानना चाहता था कि प्रचार का क्या परिणाम होता उसने गणित की एक कक्षा में एमए की मैथमेटिक्स की एक क्लास को जहां कोई 50 लड़के थे दो हिस्सों में बांट दिया 25 लड़कों को एक कमरे में ले गया 25 को दूसरे में ले गया पहले नंबर के पच्चीस के समूह को तख्ते पर उसने एक सवाल लिखा सवाल लिखने के पहले उसने कहा कि सुन लो ठीक से ये सवाल तुमसे हो नहीं सकेगा जो लड़के आगे रीढ़ झुका के बैठ के देख रहे थे कि तख्ते पे क्या है वो अपनी कुर्सियों से टिक गए जब हल ही नहीं हो सकेगा तो बात खत्म हो गई और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हल न हो सकेगा तो दे किसलिए रहे तो उस प्रोफेसर ने कहा कि दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं क्या पचास में से तुमने से कोई एकाद युवक भी ठीक दिशा में भी शुरू कर सकता है हल तो हो नहीं सकता लेकिन राइट मेथड का शुरुआत भी अगर कोई कर दे तो वो भी चमत्कार है क्योंकि तो बड़े बड़े गणितज्ञ हार गए ये सवाल हल होने वाला सवाल नहीं वो तो सवाल लिखता कम है समझाता ज्यादा है कि यह हल होने वाला सवाल नहीं है तो वहां सवाल लिखता और फिर कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो यह हल होगा नहीं ये हल हो सकता नहीं यह सवाल बहुत ही कठिन शायद दुनिया में आइंस्टीन जैसे एक आध दो लोग कोई हल कर सकते लेकिन आइंस्टीन भी मर गए अब कुछ आशा नहीं लेकिन कोशिश करो उन लड़कों ने कलमें वो उठाई है लेकिन कलमों के साथ उनकी आत्मा नहीं रह गई हाथ है सिर्फ आत्मा तो पीछे हट गई क्योंकि जो हल ही नहीं हो सकता हो तो चित्त ने सांस छोड़ दिया वे सवाल हल कर रहे हैं जानते हुए कि हल नहीं हो सकता वो उन्हें छोड़ के दूसरे कमरे में गया है वही सवाल उसने बोर्ड पर लिखा है और उन लड़कों से उसने कहा है कि सवाल बहुत सरल है मैं आशा नहीं करता कि तुम में एक भी विद्यार्थी होगा जो इसे हल न कर पाए सभी हल कर लेंगे जो कुर्सियों से टिके बैठे थे वे भी आगे सड़क लेकिन एक युवक ने पूछा कि जब सभी हल कर लेंगे तो वे किस लिए रहे उसमें तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या एक आध विद्यार्थी इस कक्षा तक भी ऐसा आ गया है जिससे ये सवाल हल न हो पाए इससे नीचे की कक्षाओं में लड़कों ने सवाल हल कर लिया सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई एकाध लड़का ऐसा भी आ गया है जिससे इतना सरल सवाल न बन सके वे भी सवाल हल करने में लग गए उनकी आत्माएं पूरी उनके साथ और बड़ी अद्भुत बात हुई उस पहली कक्षा में 25 में से केवल तीन विद्यार्थी कर पाए 22 विद्यार्थी नहीं कर पाए और दूसरी कक्षा में से 23 विद्यार्थी कर पाए सिर्फ दो विद्यार्थी नहीं कर पाए ये इतना बड़ा फर्क कैसे पैदा हुआ ये एक ही कक्षा के विद्यार्थी है और एक सा सवाल है पांच हजार साल से निरंतर मनुष्य को समझाया जा रहा है जीवन दुख है जीवन असार है जीवन पाप का फल है जीवन से छूट जाना है मुक्त हो जाना है किसी भ्रांति अब दोबारा जीवन में नहीं आना है रविन्द्रनाथ मर रहे थे तो एक मित्र ने जाकर रविन्द्रनाथ से कहा कि अब छोड़ो ये कविताएं, वो मरते वक्त भी लिख रहे थे कहा छोड़ो ये कविताएं क्यों अपना समय गंवा रहे हो अब तो भगवान से प्रार्थना करो कि दोबारा जन्म ना मिले तो रघनाथ ने कहा कि ऐसी प्रार्थना मैं न कर सकूंगा क्योंकि मैंने तो उसके जीवन में इतना आनंद जाना इतना संगीत इतना सौंदर्य कि मैं एक ही प्रार्थना करता रहूंगा मरते वक्त कि अगर मुझे अयोग्य पाया हो तो एक बार और जीवन में भेज देना अगर ही पाया हो तब बात अलग है तेरा जीवन बहुत अद्भुत था तो मरते क्षण में परमात्मा को धन्यवाद देता हुआ मरुरा कि तूने मुझे एक मौका दिया अपात्र को जिसकी कोई है थी कि क्यों जीवन में आए उसे भी तूने जीवन दिया और अगर तुझ थोड़ा भी पाया हो कि मेरी योग्यता है कुछ तो एक मौका और देना यही प्रार्थना करते हुए मरुरा निश्चित ही रघन्नाथ जीवन को और कहसे ले रहे लेकिन लेकिन 5000 साल के इतिहास में धर्मगुरुओं ने जीवन को निंदा के स्वर ही लिया है उसका विरोध ही किया है उसे किसी तरह नष्ट कर डालने की ही बात की इसका परिणाम हुआ आज जो मनुष्य इतना दुखी है उसमें इन सबकी शिक्षाओं का हाथ इसके दो परिणाम हुए एक तो यह हुआ कि हमने ही स्वीकार कर लिया कि जीवन दुख है और जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन दुख है तो हमने सुख के द्वार खोलने की यात्रा बंद कर दी हमने सुख की खोज बंद कर दी ज्यादा से ज्यादा एक ही रास्ता रह गया जीवन दुख है तो ज्यादा से ज्यादा दुख को भूलने का उपाय कर लो इतना काफी शराब पी लो तो दुख भूल जाता है मिटता नहीं सिनेमा देख लो एक नर्तकी का नृत्य देख लो तो थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाता है मिटता नहीं ये जरा बुरे ढंग के बुलावे हैं अच्छे ढंग के बुलावे में भजन कीर्तन करो जान मजीरा पीटो नाचो चिल्लाओ उसमें भी दुख भूल जाता मिटता नहीं तो आदमी ने अच्छे और बुरे ढंग के नशे खोजे क्योंकि क्योंकि हमें एक बात तो पक्की हो गई कि जीवन में आनंद असंभव है जीवन में आनंद हो ही नहीं सकता मैंने एक कहानी सुनी है पता नहीं कहां तक कच है मैंने सुना है स्वर्ग के एक रेस्तरा में एक दिन तीन बड़े अजीब लोगों का मिलना होगा बुद्ध और से वो तीनों एक दिन स्वर्ग के एक रेस्तरा में मिल गए पता नहीं ये कहां तक सच है पता नहीं किसी पुराण में अभी तक ये बात लिखी गई या नहीं लिखी गई और जब ये तीन गए टेबल के किनारे बैठ के गपसप करने लगे तो एक अफ्सरा में, जीवन रस को भरे हुए एक कलश में आई और उसने बुद्ध के बाहर आकर कहा जीवन रस लाएंगे चखेंगे बुद्ध ने फौरन आंख बंद कर ली उन्होंने कहा व्यर्थ असार है कुछ अर्थ नहीं कुछ सार नहीं आंख ही बंद कर ली कंफ्यूस में आधी आंख खुली रखी आंखी बंद रखी क्योंकि तो गोल्डन लीन को मानता था मध्य कभी भी एक्सटीन पर नहीं जाना न पूरी आंख खोलना और न पूरी बंद करना उसने आधी आंख से धीरे से देखा और कहा कि चखके देख लेता हूं पीऊंगा नहीं क्योंकि पीना एक अति हो जाएगी नहीं चखूंगा तो भी एक हो जाएगी चखे लेता हूं उसने चखा और कहा बेस्वाद लाओस से ने पूरी की पूरी सुराई हाथ में ले ली और पी गया और जब वो पूरा पी गया तो नाचने लगा तो उससे पूछा कि कैसा लगा जीवन लाउसने का बिना पूरा पीए पता नहीं चल सकता और बुद्ध से उसने कहा तुमने आंख ही बंद कर ली तो तुम्हारा निर्णय सही नहीं हो सकता क्योंकि बिना जाने आंख बंद कर ली कन्फ्यूजन से कहा तुमने सिर्फ चखा और जब तक जीवन नसों में न पहुंच जाए खून न बन जाए और रग रग रेसे रेसे में दौड़ने लगे तब तक पता कैसे चलेगा जीप से चखने से कुछ पता चलने वाला है जीप तो द्वार है तुमने द्वार से ही लौटा दिया नाच रहा है और वो ये कह रहा है कि पूरे जीवन को पी लो तो जीवन का आनंद उपलब्ध होता है लेकिन अल्लाव से जैसी बात कहने वाले लोग पृथ्वी पर बहुत कम हुए पृथ्वी पर जिन लोगों ने शिक्षाएं दी वे वे लोग हैं जो जीवन के विरोध में खड़े कुछ कारण है उनके जीवन के विरोध में खड़े होने का भी कुछ कारण है कारण यही है कि उन्होंने वीणा को संगीत समझ लिया फिर वीणा से संगीत पैदा न हुआ उन्होंने कहा तोड़ दो किसी मतलब की नहीं लेकिन उन्हें यह ख्याल ही नहीं है कि वीणा संगीत पैदा नहीं करती वीणा सिर्फ संगीत को पैदा करने के लिए मौका बन सकती है संगीत उतर सकता है कुछ और भी करना पड़ेगा जीवन को अगर हमने मान लिया कि मिल गया जन्म के साथ तो भूल हो गई इस भूल को तोड़ देने की जरूरत है और अगर ये भूल टूट जाए किसी के जीवन में तो जीवन में इतना आनंद है कि जिसका हिसाब लगाना और जिसकी गणना करना और जिसे तौलना असंभव है और जीवन के आनंद को जो अनुभव करता है वही परमात्मा को भी अनुभव कर पाता है क्योंकि परमात्मा यानी जीवन की गहराई परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि कहीं बैठा है और कभी आपको मिल जाए। जीवन की जितनी गहराई में हम उतर जाते हैं उतना हम परमात्मा के निकट हो जाते हैं जीवन से जितने दूर हम खड़े रह जाते हैं उतने ही परमात्मा से दूर रह जाते हैं अब ये बड़ी उल्टी बात है कि सारे धर्मों ने हमें जीवन से दूर रखा परिणाम हमें परमात्मा से भी दूर रखा है ये बात उल्टी मालूम पड़ सकती है कि हमारे सारे महात्मा किसी न किसी अर्थों में परमात्मा के दुश्मन सिद्ध हुए हैं क्योंकि विजय कहते हैं जीवन को जियो ही मत जीवन को जीना भी गुनाह है भागो जीवन से बचो स्किप करो इसलिए जहां जहां जीवन हो वहां वहां से भाग जाओ जहां जहां जीवन में गहरे उतरने का द्वार दिखे वहां वहां से भागो वहां रुकना मत कहीं जीवन बुलाना ना ले कहीं जीवन आमंत्रण ना दे, दे इसलिए जंगल में भगाया है धर्मों ने मनुष्यों को मनुष्यों से तोड़ा है पत्नियों को पतियों से तोड़ा है बेटों को बाप से तोड़ा है बाप को बेटों से तोड़ा है धर्म ने जीवन से तोड़ने के सारे उपाय किए आदमी को जबकि मेरी समझ में सच्चा धर्म जीवन से जोड़ेगा तोड़ेगा नहीं क्योंकि तो अगर कहीं कोई परमात्मा है तो निश्चित ही वो मृत्यु की शकल में नहीं हो सकता वो जीवन की शक्ल में ही हो सकता है और कहीं अगर कोई परमात्मा है तो हम उसे अपने जीवन धारा की गहराई में उतर के ही पहचान सकते हैं अपनी ही लसों में उसे बहता हुआ अनुभव कर सकते हैं अपनी ही सांसों में उसे डोलता हुआ अनुभव कर सकते हैं अपनी ही आंखों से उसे देखता हुआ अनुभव कर सकते हैं और अपने ही हाथों से उसे प्रेम करता हुआ जान सकते हैं अगर किसी दिन परमात्मा से कोई मिलना होगा तो वो जीवन की विराट धारा की तरह होता है वो तो कहीं बैठे हुए किसी सिंहासन पर हमने राजाओं की सपनों में परमात्मा को बढ़ लिया है बिठा दिया है सिंहासनों पर मुकुट बांध दिए हैं कहीं ऐसा कोई परमात्मा नहीं ऐसा कहीं कोई परमात्मा नहीं है जो हमें मिल जाएगा और हाथ जोड़कर हम उसके द्वार पर खड़े हो जाएंगे वो हम पर कृपा कर देगा परमात्मा हमारे भीतर चौबीस घंटे बहरा है हम परमात्मा की लहरें हैं लेकिन लहर अगर गहरे में चली जाए तो सागर हो जाती है क्योंकि लहर के नीचे सागर मौजूद है और लहर अगर बाहरी ही देखती रहे तो लहर ही रह जाती फिर वो सागर नहीं हो पाती कभी सागर के किनारे जाकर देखें तो लहरें दिखाई पड़ती हैं सागर दिखाई नहीं पड़ता आपने कभी सागर देखा नहीं देखा सागर तो दिखाई पड़ता ही लहरें ही दिखाई पड़ती लहरें ही दिखाई पड़ती हैं सागर तो दिखाई पड़ता नहीं सागर तो गहरे में छिपा है ऊपर तो लहरें और लहरें भी अगर देख सकती हूं अपने बाहर तो लहरें भी समझती होंगी पड़ोस की लहर मुझसे अलग क्योंकि जब पड़ोस की लहर उठती है तब मैं गिर रही हूं और जब मैं उठती हूं तो पड़ोस की लहर गिर जाती है तो हम दोनों एक नहीं हो सकते पड़ोसी मर जाता है मैं जिंदा हूं तो हम दोनों एक कैसे हो सकते अभी पड़ोसी जवान है और मैं बुरा हूं तो हम दोनों एक कैसे हो सकते पड़ोसी स्वस्थ है बीमार हूं तो हम दोनों एक कैसे हो सकते अगर एक लहर भी अपने चारों तरफ देखती होगी तो कोई लहर गिरती है कोई उठती है तो कैसे मान सकती है कि सब लहरें एक नहीं लहर कहीं नहीं मानेगी लहर नहीं मान सकती कि हम एक लहर कहेगी मैं अलग हूं और लहर अगर सागर को खोजने निकल जाए तो मुश्किल में पड़ जाएगी वो अगर पूछने लगे चांददारों से कि सागर कहां है पूछने लगे किनारे को खड़े हुए दरख्तों से पूछने लगे लोगों से कि सागर कहां है तो लहर मुश्किल में पड़ जाएगी क्योंकि सागर सागर लहर के भीतर से सागर लहर के नीचे है बड़े मजे की बात है सागर तो बिना लहर के हो सकता है लहर बिना सागर के नहीं हो सकती तो लहर सिर्फ एक हिस्सा है सागर की छाती पर उठ गया हिस्सा है और कुछ भी नहीं अभी गिर जाएगा सागर हो जाएगा हम सब भी लहरे हैं अस्तित्व के सागर में परमात्मा के सागर में हम सब भी लहरे हैं कहां खोज रहे हैं, हैं हम परमात्मा को जिसे हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर हर घड़ी मौजूद है लेकिन धर्मों ने एक झूठा परमात्मा खड़ा किया है जिसे खोजना पड़ता है वो हमारे भीतर नहीं वह हम सबके साथ मौजूद नहीं वो कहीं दूर है उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है निश्चित ही कुछ कारण है अगर परमात्मा इतना निकट है जितना सागर और महर अगर परमात्मा इतना ही निकट है तो फिर धर्मगुरू के बीच में कोई जरूरत न रह जाएगी बीच के एजेंट और दलालों को विदा कर देना पड़ेगा दलाल की जरूरत होती जब दूर से संबंध बनाने पड़ते तब बीच में मीडियम की जरूरत पड़ती परमात्मा और आदमी के बीच में पुरोहित को खड़े होने की जगह नहीं है इतनी भी जगह नहीं है लहर और सागर के बीच में कहा पुरोहित को खड़ा करिएगा वहां कहीं कोई जगह नहीं और अगर पुरोहित बीच में खड़ा हो गया तो सागर और लहर को जोड़ेगा नहीं तोड़ेगा अगर बीच में सागर और लहर के बीच में कोई पुरोहित खड़ा हो गया तो सिर्फ लहर को सागर से तोड़ेगा जोड़ेगा नहीं क्योंकि बीच में कोई भी चीज तोड़ेगी जोड़ेगी कैसे परमात्मा और आदमी के बीच पुरोहित ने तोड़ने वाले का काम किया है जोड़ने वाले का काम नहीं किया है क्योंकि यहां इतनी ही निकटता है जितनी सागर और लहर की है लेकिन हम उसे कहीं आप खोज रहे हैं दूर खड़ा किया है क्योंकि अगर दूर ना हो परमात्मा तो कौन पूछेगा मार्ग अगर दूर ना हो परमात्मा तो कौन पूछेगा विधि कौन पूछेगा साधन अगर दूर ना हो परमात्मा तो गुण कौन तो बनाएगा अगर दूर ना हो परमात्मा तो गाइड कौन खोजेगा परमात्मा को दूर रखना एकदम जरूरी है अन्यथा बीच से सारा व्यवसाय सारा धंधा खोजाए रोहित का ट्रेड सिक्रिट ट्रेड सिक्रेट जो है उसका जो राज है धंधे का वो यही है कि परमात्मा को दूर रखो और परमात्मा निकट इसलिए झूठ है परमात्मा ही दूर हो उसे खड़ा कर लिया गया है फिर निश्चित हजार तरह के पुरोहित हजार तरह के परमात्मा हिंदू का अपना परमात्मा है मुसलमान का अपना है ईसाई का अपना है अब परमात्मा भी इतने इतने प्रकार के मैंने सुना है एक वकील हुआ अब ये दीख वो एक रात सोया वो रात सोया तो उसने एक स्वप्न देखा बहुत दिन से चाह था कि कभी परमात्मा की नगरी में पहुंच जाए तो वो पहुंच गया वो परमात्मा की नगरी में पहुंच गया बड़े दिए जले बड़ी रोशनी बड़े, बड़े फुलझड़ी और फटाखे फूट रहे हैं उसने पूछा कि क्या है तो किसी ने कहा आज परमात्मा का जन्म जन्मदिन उसने कहा बड़ा अच्छा हुआ हजारों लाखों लोग सड़क से निकल रहे हैं उसने कहा कि परमात्मा का शोभा यात्रा प्रोसेसन निकलने वाला है वो भी किनारे खड़ा हो गया सबसे पहले एक बहुत बड़े रथ पर सवार एक बहुत महिमावान व्यक्ति दिखाई पड़ा उसने पड़ोस में खड़े हुए लोगों से पूछा क्या यही परमात्मा है तो पड़ोस के लोगों ने कहा नहीं ये ये ईसु मसीह परमात्मा नहीं है ये जीसस क्राइस्ट है और लाखों करोड़ लोग जीसस के पीछे है और जीसस जिंदाबाद के नारे लगा रहे फिर वो जुलूस आगे बढ़ गया पीछे एक और बड़े शानदार रथ पर सवार कोई है बहुत महिमाशाली पूछा उसने ये परमात्मा है तो किसी ने कहा कि नहीं ये राम है और पीछे हिंदू है वो राम का जय जयकार कर रहे और फिर ऐसा ही जुलूस बढ़ता गया और रात गहरी होने लगी और बुद्ध भी निकले और महावीर भी निकले और नानक भी निकले और सारे अद्भुत लोग निकले और उनके पीछे उनके भक्तों की जमात भी निकली और फिर रास्ते सुनसान हो गए और, और, और देखने वाले लोग चले गए उस फकीर ने कहा लेकिन अभी तक परमात्मा तो निकला नहीं और तब एक बहुत ही गरीब से घोड़े पर सवार एक बुढ़ा आदमी निकला लेकिन पूछने को भी कोई ना था उसने उसी बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आप तो परमात्मा नहीं हो उसने कहा मैं ही फकीर तो ने कहा आपके साथ कोई दिखाई नहीं पाता तो उस परमात्मा ने कहा लोग बट गए हैं कुछ राम के साथ हो गए हैं कुछ कृष्ण के कुछ क्राइस्ट के मेरे साथ कोई भी नहीं मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया ये घोड़ा ही मेरे साथ है ये भी कई बार कहता है कि जाने दो किसी और की सवारी बन जाने दो जैसे घोड़ा मेरे साथ है ये भी बहुत बार कहने लगता है जाने भी दो कोई आगे पीछे भी नहीं दिखाई पड़ता दूसरे घोड़े बहुत मजा ले रहे हैं कोई क्राइस्ट का घोड़ा है कोई राम का घोड़ा है कोई बुद्ध का घोड़ा है मुझे जाने दो ये घोड़ा ही एक है और तुम्हे तो साथ कोई भी नहीं तुम यहां कैसे खड़े रह गए बड़ी अनहोनी घटना तुम यहां खड़े कैसे रह गए घबराहट में उस फकीर की नींद खुल गई है उसको पसीने की बूंदें आ गई उसकी छाती धड़क रही है वो बाबा हुआ पास पड़ोस में गया उसने कहा मैंने बहुत बुरा सपना देखा जिससे भी उसने कहा उसी ने कहा कि बड़ा बुरा सपना है फकीर होकर ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए यह भले आदमी के सपने नहीं है ये तुमने तो सपना देखा तुम तो कम से कम मोहम्मद के आदमी हो मुसलमान हो तो तुम्हें तो कम से कम मोहम्मद के जुर्मूस में शामिल हो जाना चाहिए था ये सपना अच्छा तुम रुके ही क्यों परमात्मा के लिए एक ही परमात्मा और उस एक ही परमात्मा का एक ही पैगम वरग मोहम्मद तुम उसके साथ क्यों रहोगे पता नहीं वो बुरा धोखा तो नहीं दे गया पता नहीं किस तरह का आदमी था हमेशा ऑथेंटिक बल्कि जिसको कहना चाहिए प्रॉपर चैनल ठीक ठीक प्रमाणित रास्ते से जाना चाहिए था मोहम्मद से पूछना चाहिए था तुम सीधे क्यों पूछ लिया उस बूढ़े से पता नहीं उस बूढ़े ने धोखा ना दे दिया पता नहीं वो बूढ़ा कौन था कभी ऐसा मत जाना सदा मोहम्मद से पूछ के जाना असली परमात्मा की खबर मोहम्मद को वो फकीर बड़ी मुश्किल में पड़ गया वो जिससे भी पूछा उसी कहा कि तुमने बड़ा गलत सपना देखा अगर वो फकीर मुझे मिल जाता तो मैं उससे कहता तुमने सपना देखी नहीं तुमने सत्य ही देखा ये सपना नहीं ये सत्य है ऐसे ही आदमी बट गए हैं और परमात्मा के साथ कोई भी नहीं और जिसे परमात्मा के साथ होना है उसे उसे सब तरह के बटाव छोड़ देने पड़ेगी जिसे परमात्मा के साथ होना है उसे बीच से पुरोहित को नमस्कार कर लेनी होगी कि आप चाहें मेरे और उसके बीच कोई फासला नहीं है और अगर मेरे उसके बीच फासला है तो दुनिया की कोई ताकत तो उस फासले को पूरा कर भी नहीं सकती या तो फासला नहीं है और अगर फासला है तो पूरा होने का को कोई उपाय नहीं कैसे पूरा करिएगा अगर परमात्मा और मेरे बीच फासला है तो कैसे पूरा होगा अगर मेरे और उसके बीच फासला है तो एक ही तरह से हो सकता है कि उसने ही चाह हो और अगर परमात्मा फासला चाह है तो फासला मिटाना असंभव है या तो फासला है तो मिटेगा नहीं और नास्तिक ठीक कहते हैं कि बात छोड़ो परमात्मा की कोई परमात्मा नहीं है और या फिर फासला नहीं तो आस्तिक गलत कहते हैं कि बीच में पुरोहित को लेना पड़ेगा नहीं फासला नहीं है हम उसकी ही लहर हैं असल में परमात्मा शब्द की बात ही बंद कर देनी चाहिए उसकी बातचीत से ही फासला पैदा हो जाता है ऐसा लगता है कि कोई दूर कोई अलग नहीं जीवन की धारा का ही वो नाम जीवन ही अच्छा हो कि हम परमात्मा का अब आगे आने वाली दुनिया में नाम लेना बंद कर दें और कहें जीवन और कहें कि पूरे जीवन को जीने की कला धर्म है और पूरे जीवन को टोटल समग्र को जान लेना परमात्मा को जान लेना है निश्चित ही अगर ऐसा धर्म विकसित हो तो वो इस पृथ्वी का धर्म होगा ऐसा धर्म विकसित हो तो वो जीवन की निंदा नहीं करेगा क्योंकि जीवन को जानना हो तो निंदा नहीं की जा सकती और अगर ऐसा धर्म होगा जो जीवन की संगीत और जीवन की वीणाओं को बजाना चाहेगा तो निश्चित ही वो जीवन की वीणाओं को छोड़कर भाग जाने के लिए एस्केपिज्म के लिए नहीं कहेगा असल में अगर दुनिया धार्मिक हो तो न वहां ग्रस्त होंगे न वहां सन्यासी होंगे वहां ऐसे ग्रस्त होंगे जो सन्यासी भी है अगर दुनिया ठीक से धार्मिक हो तो वहां सन्यासी और ग्रस्त जैसी दो चीजें न होंगी वहां ऐसे ग्रस्त होंगे जो सन्यासी भी है वहां जीवन ही सन्यास, वहां जीवन के भीतर जीवन के बीच और जीवन के पार होने की कला होगी लेकिन इस पुरानी दुनिया ने आदमी को दो हिस्सों में इस तरह तोड़ दिया कि जिसको परमात्मा को खोजना है वो जीवन को छोड़ के जाए और ध्यान रहे जो जीवन को छोड़कर जाएगा वो परमात्मा को कभी नहीं खोज सकता और उस पुराने धर्म ने ये भी कहा कि जिसको जीवन में रहना है वो कभी परमात्मा को न खोज सकेगा जो छोड़ के गया वो खोज ना पाया और जो जीवन को छोड़ नहीं गया है वो निराश है वो कहता है कि जीवन में रहते हुए परमात्मा को कैसे खोज सकेंगे दोनों स्थितियों में नुकसान हुआ है दोनों स्थितियों में धर्म की हानि हुई अगर हम जगत को धार्मिक देखना चाहते हैं और ध्यान रहे अगर जगत धार्मिक न हो तो आदमी कभी आनंदित नहीं हो सकता शांत नहीं हो सकता संगीतपूर्ण नहीं हो सकता अगर हम जगत को धार्मिक देखना चाहते हैं तो हमें धर्म की पूरी परिभाषा बदलनी पड़ेगी हमें धर्म का पूरा भवन बदलना पड़ेगा हमें धर्म की बिल्कुल ही एक नए आयाम में एक नए डायमेंशन में यात्रा शुरू करनी पड़ेगी ऐसा धर्म जो जीवन विरोधी नहीं है, जीवन को स्वीकार करता है जीवन का प्रेमी मैं एक छोटी सी कहानी है और अपनी बात को मैं पूरा करूंगा मैंने सुना है जापान में एक सम्राट था वो रात अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में घूमता रहता सर्ग रातें थी ठंड के दिन थे और बहुत जोर से सर्दी पड़ती थी घर के बाहर कोई रात में मिलता थी ना लेकिन एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ठिठुरता रहता एक दिन दो दिन तीन दिन सम्राट ने खबर लगाई कि ये आदमी कौन है वजीर खबर लाए कि बहुत अद्भुत आदमी है साधारण आदमी नहीं तो सम्राट चौथे दिन उसके पास गया घोड़े से उतर और फकीर के पैर पड़े और कहा कि बड़ी कृपा होगी यहाँ क्यों बड़े है हम पर कृपा करें और महल में चले चले कहा तो उसने ये जरूर लेकिन अचेतन में अनकॉन्स में अपने भीतर वो यही सोच रहा था कि सन्यासी जरूर इंकार कर देगा क्योंकि सन्यासी की परिभाषा ही यही है कि जो इंकार कर दे ऊपर से निमंत्रण दिया उसने लेकिन बहुत गहरे में वो जानता था कि सन्यासी इंकार कर देगा लेकिन उसे पता न था कि सन्यासी बहुत और तरह का सन्यासी है सम्राट ने यह कहा सन्यासी ने जैसी मर्जी उठ के वो घोड़े पर बैठ गया अभी सम्राट नीचे ही था सम्राट के मन में बड़ी शंका और संदेह उड़ गया सम्राट ने सोचा ये कैसा सन्यासी हुआ क्योंकि सन्यासी तो वही जो जीवन को ठुकरा है मैंने कहा महल में चले चलो उसने एक बार भी ना कहा कि मैं सन्यासी हूं मैं महल में ना जाऊंगा वो तो बैठ ही गया घोड़े पर मजबूरी थी निमंत्रण दे दिया था वापिस लेना भी बहुत कठिन था सम्राट को पैदल ही घोड़ी की लगाम पकड़ के माल तक लौटना पड़ा सन्यासी शान से घोड़े पर बैठा रहा घर पहुंच गया सम्राट ने अच्छे से अच्छे भवन में ठहराया श्रेष्ठतम व्यवस्था की उसने सब स्वीकार कर लिया मखल की गद्दियां थी वो विश्राम करने लगा उस तो सम्राट ने कहा कैसे गलत आदमी को मैं निमंत्रण देया क्योंकि तो सन्यासी तो वह जो जीवन को ठुकराए असल में सम्राट इसीलिए तो सन्यासी के चरणों में सिर झुकाता है क्योंकि सम्राट जिसे नहीं ठुकरा पाता है उसे इसने ठुकरा दिया है यह कैसा सन्यासी है लेकिन एकदम हिम्मत में बड़ी छह महीने बीत गए छह महीने के बाद एक दिन सुबह सुबह सन्यासी बगीचे में घूमता था और सम्राट ने आके कहा कि महाराज एक सवाल पूछना मन में एक संदेह उठता है सन्यासी ने कहा बड़ी देर लगाई पूछने में संदेह तो उसकी रात उठ गया नहीं, नहीं लग गए हिम्मत जुटाने में बड़े कमजोर आदमी मालूम करते हो बोलो क्या समझे? उस सम्राट ने कहा संदेह नहीं ऐसा संदे सवाल मन में बार बार उठता है कि अब मुझमें और आप में फर्क क्या रह गया उस संयासी ने कहा तो जवाब चाहिए तो अच्छा होगी जहां ये संदेह उठा था हम वही चले सम्राट ने कहा उससे क्या मतलब उसने कहा नहीं वही ठीक होगा वे चले गांव के बाहर पहुंचे वो वृक्ष भी आ गया सम्राट का अब बता दे उस सन्यासी ने कहा थोड़ा और चले वैसे मैं बता ही रहा हूं सम्राट ने का, मैं कुछ समझ नहीं रहा आप कुछ बोलते नहीं उसने कहा मैं बता ही रहा हूं उस दिन भी बिना बोले बता दिया था संदेह मेरे बिना बोले ही उठ गया था जवाब भी नहीं सकता है जरा नदी पार होने सम्राट नदी भी पार कर लिया दोपहर होने लगी सन्यासी ने कहा कि अब बता दें उसने कहा थोड़े और चले चले उसने कहा लेकिन अब जाना मुश्किल है मेरे राज्य की सीमा आ गई उस सन्यासी ने कहा लेकिन हमारी कोई सीमा नहीं है थोड़ा और आगे चले उस तो सम्राट ने कहा अब मैं ना जा सकूंगा दोपहर बुनी हो रही लोग मुझे खोजने लगेंगे उस सन्यासी ने कहा मुझे खोजने वाला कोई भी नहीं है। उसने कहा थोड़े और चले सम्राट ने कहा बस जवाब देना हो तो दे दे उस सम्राट उस सन्यासी ने कहा यही है मेरा जवाब कि अब मैं आगे जाता हूं मेरे साथ चलते उस सम्राट ने तो मैं कैसे चल सकता हूं मेरा मल मेरी संपत्ति मेरी सारी व्यवस्था मैं कैसे चल सकता हूं तो सन्यासी ने कहा फर्क समझ में आया मैं जा रहा हूं उस सम्राट ने फिर पैर पकड़ लिए उन्होंने कहा मेरा संदेह मिट गया कैसे परम ज्ञानी को मैंने खो दिया छह मैंने आपका मैंने कोई सत्संग ना किया क्योंकि मैंने सोचा था आप तो भोगी हैं चले वापिस उस संयासी ने कहा मैं फिर चल सकता हूं घोड़े पर फिर बैठ सकता हूं लेकिन संदेह फिर उठ जाएगा अब तुम मुझे जाने दो अब तुम मुझे जाने दो मुझे कोई कठिनाई नहीं है लौटने में क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे जितना परमात्मा के मैं निकट था तुम्हारे महल की गद्दियों पर जरा भी दूर ना हुआ और भीख मांग के जब सुबह में भिक्षा पात्र में भोजन लाता था तब जितना प्रसन्न और आनंदित था तुम्हारे घर बहुत सुस्वादु भोजन पाकर कुछ दुखी ना हुआ और परमात्मा यहां भी था परमात्मा वहां भी था अब तुम्हें तो जहां भी जाऊं वही वही है और ध्यान रहे कि तुम्हारे महल को मैं इंकार भी कर सकता था लेकिन परमात्मा के महल को कैसे इंकार करता तुम समझे कि तुम्हारे महल में ले जा रहे हो हम समझे कि उसका निमंत्रण आया तो जाना ही पड़ेगा तुम्हारे घोड़े पर जो सवार हो गया था तुम्हारे निमंत्रण की वजह से नहीं तुमने ही कहा होता तो बात ही अलग थी लेकिन वही कह रहा था उसने ही बुलाया था तो चले गए अब आज वही कह रहा है कि अब जाओ जवाब दो दूर होकर बताओ कि फासला क्या है तो हम जाते एक ऐसा धर्म चाहिए जो जीवन के बीच संन्यास को संभव बना देखिए हो सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं मनुष्य के मन को नई दिशा देने की बात है कहीं कोई कठिनाई नहीं लेकिन हजारों साल की गलत शिक्षा तोड़नी जरूरी हो गई अतीत ने जो हमें सिखाया है उसे छोड़ना पड़े ताकि भविष्य में जो हम सीख सकें उसका जन्म हो सके अतीत की धूल से मुक्त हो जाना जरूरी है ताकि भविष्य के नए सूरज हमें दिखाई पड़ने लगे आदमी को इतने दुख में डालने का कारण है जीवन की वीणा से संगीत पैदा नहीं हो सका जीवन की वीणा से बहुत संगीत पैदा हो सकता है लेकिन जीवन को स्वीकार करना पड़े और जीवन को मानना पड़े कि बहुत आनंद छिपा है वहां एक बार ये हमारे मन का भाव हो जाए कि जीवन में आनंद छिपा है तो जीवन से आनंद का खूब पड़ना कठिन नहीं लेकिन अगर हमने मान ही रखा हो कि जीवन में आनंद के कोई झरने नहीं है तो फिर जीवन के झरने सूख जाते हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हो सकता है कोई बात ठीक लग जाए जरूरी नहीं हो सकता है कोई बात आपके मन के किसी कोने में छिपे किसी तार को छू ले हो सकता है आप जीवन की कला को खोजने में लग जाए हो सकता है जीवन की वीणा को रखे न बैठे रहे और किसी दिन उससे कोई संगीत पैदा हो सके तो प्रभु के मंदिर में वही संगीत पहली प्रार्थना बनता है जो हम अपने जीवन की वीणा पर बचाते बाकी कोई संगीत उसकी प्रार्थना नहीं जीवन की वीणा पर जो संगीत हम पैदा कर देते वही प्रभु के मंदिर की प्रार्थना बनता है कि थोड़ी सी बातें इसी आका मैं कही कि शायद शायद कुछ पता नहीं बीज पड़ जाता है भूमि में वो वर्षों बीज जाते फिर कभी वर्षा आती है बूने पड़ती है और बीज अंकुरित हो जाता है कुछ बातें मैंने कहीं हो सकता है कोई बीज कहीं पड़ जाए किसी दिन प्रभु की वर्षा हो कुछ अंकुरित हो जाए और आपकी जिंदगी एक धारक